श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ छह फरवरी में सायंकाल हुआ धीरे-धीरे मंदिर में आरती का शब्द सुनाई देने लगा आज फाल्गुन के शुक्ला अष्टमी तिथि छह सात दिनों के बाद पूर्णिमा के दिन होली महोत्सव होगा देव मंदिर का शिखर प्रांगण बगीचा वृक्षों के ऊपर के भाग चंद्रकिण में मनोहर रूप धारण किए हुए हैं गंगा जी इस समय उत्तर की ओर बह रही है चांदनी में चमक रही है मानो आनंद से मंदिर के किनारे से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटे तखत पर बैठकर चुपचाप छुपचाप जगन माता का चिंतन कर रहे हैं उत्सव के बाद अभी तक दो एक भक्त रह गए हैं नरेंद्र पहले ही चले गए आरती समाप्त हुई श्री रामकृष्ण भाव विभोर होकर दक्षिण पूर्व के लंबे बरामदे पर धीरे धीरे टहल रहे हैं मास्टर भी वहीं खड़े खड़े श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं श्री राम कृष्ण एकाएक मास्टर को संबोधित कर कह रहे हैं आहा नरेंद्र का क्या ही गाना है मास्टर जी क्षण अंधकार में वह गाना श्री राम कृष्ण हाँ उस गाने का बहुत गंभीर अर्थ है मेरे मन को मानो अभी तक खींच कर रखा है मास्टर जी हाँ श्री राम कृष्ण अंधकार में ध्यान यह तंत्र का मत है उस समय सूर्य का आलोक कहाँ है श्री गिरीश घोष आकर खड़े हुए श्री रामकृष्ण गाना गा रहे हैं भावार्थ ओरे क्या मेरी माँ खाली है ओरे काल रूपी दिगंबरी हितपद्म को आलोकित करती है श्री रामकृष्ण मतवाले होकर खड़े खड़े गिरीश के शरीर पर हाथ रखकर गाना गा रहे हैं भावार्थ गया गंगा प्रभाष काशी कांती आदि कौन चाहता है भावार्थ इस बार मैंने अच्छा सोचा है अच्छे भाव वाले से भाव सीखा है माँ जिस देश में रात्रि नहीं है उस देश का एक आदमी पाया हूँ क्या दिन और क्या संध्या संध्या को भी मैंने बंध्या बना डाली है नूपुर में ताल मिलाकर उस ताल का एक गाना सीखा है वह ताल ताध्रिम ताद्रिम रव से बज रहा है मेरी नींद खुल गई है क्या मैं फिर सो सकता हूँ मैं याग योग में जाग रहा हूँ माँ योग निद्रा तुझे देकर मैंने नींद को सुला दिया है प्रसाद कहता है मैंने भक्ति और मुक्ति इन दोनों को सिर पर रखा है काली ही ब्रह्म है इस मर्म को जानकर मैंने धर्म और अधर्म दोनों को त्याग दिया है गिरीश को देखते देखते मानो श्री राम के भाव का उल्लास और भी बढ़ रहा है वे खड़े खड़े फिर गा रहे हैं भावार्थ मैंने अभय पद में प्राणों को सौंप दिया है श्री कृष्ण भाव में मस्त होकर फिर गा रहे हैं भावार्थ मैं देह को संसार रूपी बाजार में बेचकर कर श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूं श्री कृष्ण गिरीश आदि भक्तों के प्रति भाव से शरीर भर गया ज्ञान नष्ट हो गया उस ज्ञान का अर्थ है बाहर का ज्ञान तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान यही सब चाहिए भक्ति ही सार है सकाम भक्ति भी है और निष्काम भक्ति भी शुद्धा भक्ति अहेतुकी भक्ति जय भी है केवल सेन आदि अहेतुकी भक्ति नहीं जानते थे कोई कामना नहीं केवल ईश्वर के चरण कमलों में भक्ति एक और है ऊर्जिता भक्ति मानो भक्ति उमड़ रही है भाव में हंसता नाश्ता गाता है जैसे चैतन्य देव राम ने लक्ष्मण से कहा भाई जहाँ पर ऊर्जिता भक्ति हो वहीं पर जानो मैं स्वयं विद्यमान हूँ